लाल की आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे ब्रज मंडल की एक विशिष्ट विभूति श्रीमद भागवत के व्याकरणादि शास्त्रों के अप्रतिम विद्वान और पुष्टि सिद्धांत के अनुपम व्याख्याता परम श्रद्धे पुज श्री वसंत शास्त्री जी चतुर्वेदी जी कृपा पूर्वक पढ़ाए हैं आपका बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर मलुपीस के ऊपर और आज एक ऐसी अनुपम भेंट ये लाए हैं। कि इसको प्राप्त करके हम बहुत आनंदित बहुत आहलादित हैं और हम ही नहीं प्रत्येक वैष्णव को आपके द्वारा जो श्री ठाकुर जी ने ये जो अनुपम सेवा कराई है इसका लाभ प्रत्येक वैष्णव को लेना चाहिए आप लोग सोच रहे होंगे कैसी ऐसी कौन सी वस्तु है श्रीमद भागवत जो पुराण सम्राट है भगवान का साक्षात वांगमय विग्रह है और चार को प्रतिस्थापित करने वाली श्रेष्ठतम वैष्णव स्मृति है स्मृतियों में वैष्णवो के लिए सर्वोत्कृष्ट स्मृति श्रीमद ही है क्या करणीय है क्या अकरणीय है और भगवान की किस प्रकार से अंगी भाव से अनन्या भाव से उपासना करनी चाहिए भागवत धर्म के संबंध में परम प्रमाणभूत भूत श्रीमद भागवत ही है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति कथा वाचन के क्षेत्र में उतर आए हैं जिनको ठीक से मंगलाचरण का भी बोध नहीं है ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य कराया है अत्यंत विशुद्ध श्रीमद भागवत का संपूर्ण मूल पा रहे हैं। इसका संपुट भी बहुत अच्छा बनाया जिसमें ये विराजमान है श्री कृष्ण स्वर्णम् मीमद भागवत महापुराण श्लोक पाठा पारायणकर्ता पंडित श्री वसंत शास्त्री चतुर्वेदी प्रकाशक लोक हित प्रन्यास और संपर्क सूत्र भी इसमें दिया हुआ है बहुत छोटी सेवा इसकी रखी गयी है इक्यावन सौ रूपये और इतना मंद्र स्वर से मधुर स्वर से शुद्धतम पाठ आपके अपने स्वर से किया गया है कि किसी वैष्णव के मन में इच्छा है कि हम भागवत मूल पाठ का अभ्यास करें तो कैसे सुन, कैसे सुने और मूल पोथी हाथ में लगकर श्लोक का उच्चारण करें तो हमारा ऐसा है पेन ड्राइव उसको पेन ड्राइव कहते हो रिकॉर्ड ही समझो टेप ही समझो तो पेन ड्राइव में सुन करके पूरी श्रीमद भागवत के मूल पारायण को कंठ उसको हृदय स्थ किया जा सकता है मूल पारायण सीखा जा सकता है इसके माध्यम से और एक विशेष लाभ है कि जहाँ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक आधे से आधा श्लोक भी प्रेम पूर्वक गाया जाता है भगवान अपनी प्राण बल्लभा श्री राधा रानी और समस्त प्रजांगनाओं के सहित बल्लवी भी भीर भी विराजते भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो घर में ठाकुर जी का विग्रह नहीं ठाकुर जी निरंतर विराजें इसके लिए भी एक बहुत उत्तम साधन मिल गया कि नित्य ठाकुर जी के मंदिर में क्रमशः श्रीमद भागवत का पारायण चले तो चाहे मासिक विधि से या त्रैमासिक विधि से या वार्षिक विधि से धीरे धीरे ठाकुर जी नित्य भागवत श्रवण करेंगे हमें अर्थानुसंधान नहीं होता लेकिन यह अत्यंत पवित्र आर्ष जो शब्द राशि है जो साक्षात वेद तुल्य भी है और लाभ की दृष्टि से सौलभ्य की दृष्टि से यह वेद से भी उत्कृष्ट है इस हेतु से ये नित्य पारायण के लिए भगवत कृपा से ये हम लोगों को उपलब्ध हुआ है तो शास्त्री जी ने बड़ी कृपा की है मलुक पीठ को अपना ही स्थान मानते हैं जो वैष्णव लेना चाहे अपने ठाकुर जी को नित्य सुनाना चाहें और हम तो कहते मार्ग में भी थोड़ा मर्यादा पूर्वक बैठे तो मार्ग में भी श्रवण करते हुए जाए जा सकता है उसमें कोई बाधा नहीं है तो हम निवेदन कर रहे थे कि भले ही हमें अर्थानुसंधान न हो लेकिन यह शब्द जब कान में पड़ेंगे तो उतने से ही अंतकरण विशुद्ध होगा हो और भगवत प्रेम प्राप्ति की पात्रता को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले को प्राप्त होगी इसमें कोई संदेह नहीं है तो न अर्थ समझ में आवे तो भी सुनना चाहिए महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की बात कर खेड़ी भोखड़ी हमारे महाराज जी के पास निवास करते थे श्री ज्ञानेश्वर जी अब उनका शरीर नहीं है चले भगवत धाम प्रयाण हो गया उनका बहुत उत्तम अधिकारी थे साधक थे और महाराज जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी महाराज जी भी वहां पधारे हम भी वहां गए एकदम छोटा गांव महाराष्ट्र का और बड़ी संख्या में ग्रामीण माताएं वृद्ध पुरुष वहाँ एकत्रित होते थे कथा होती थी तो हमने एक बार ज्ञानेश्वर जी से पूछा कि श्रोताओं में समझ में आ जाता कि इनको समझ में आ रही कथा की नहीं क्योंकि कुछ न कुछ भावाभिव्यक्ति तो उनके मुखार पे दिखाई पड़ती है और ये आराम से बैठे रहते हैं फिर इनमें सब लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं उन्होंने कहा महाराज जी कितने लोग ऐसे हैं कि जो वस्तुता बिल्कुल नहीं समझते हैं लेकिन वृंदावन से एक संत आए हैं और जो कुछ कह रहे हैं वे शब्द हमारे कान में पड़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा इसी भाव को लेकर के ग्रामीण माताएं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं इनकी मूल भाषा मराठी मराठी में भी ग्रामीण मराठी एक शहर की अलग होती है और गावड़े की अलग होती है तो हमको बड़ी प्रेरणा मिली कि देखो धन्य है ये कितने श्रद्धावान लोग हैं कि समझ में ना आने पर भी संत का दर्शन हो रहा है कुछ न कुछ अच्छी बात ही कह रहे हैं और उसको कान में पड़ने से हमारा लाभ ही होगा तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमने अपने संतों को कहा कि शाम को वारकरी पद्धति से कीर्तन होता अभंग गायन होता है तो मराठी तो हम लोगों की समझ में आती नहीं लेकिन हम लोग चलेंगे सुनेंगे अरे बोले आप चार चार पांच पांच घंटा कथा कहते हो फिर तीन घंटा बैठोगे चार घंटा हम कह नहीं जितना समय होगा उतना बैठेंगे लेकिन चलेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी कहीं कहीं थोड़ा बहुत भाव समझ में आता पूरी बात समझ में नहीं आती थी लेकिन यह भाव मन में अवश्य रहा की श्री ज्ञानेश्वर महाराज श्री तुकाराम महाराज श्री नामदेव महाराज ऐसे ऐसे महान संतों की ये वाणी है जिन्होंने भगवान को गोद में खिलाया भगवान के साथ क्रीड़ा की, भगवान के अतिशय आत्मीय ये सब परम भागवतों की वाणी है वह तो हमारे समझ में नहीं भी आ रही है तो भी इससे लाभ ही इस होगा इस दृष्टि से हम वहां बैठे और उससे उस प्रेरणा लेकर के हम बैठे प्रेरणा वहीं के लोगों से ली हमने वहीं के लोगों से प्रेरणा लेकर के बैठे ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी समझ में ना आवे तो भी घर में इसके पवित्र शब्द जो गूंजेंगे उससे घर का सर्वविध मंगल होगा आपका सर्वधा सर्वविध सुमंगल होगा और श्री ठाकुर जी आपके घर को छोड़ के नहीं जाएंगे देखो ये अहमदाबाद से ऋतिक जी नाम है रितेश जी परम श्रद्धे पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के बड़े विशेष कृपा भाजन हैं ये लोग और पूज्य भाई जी जब आते हैं तो आपके घर पर ही रुकते हैं हम भी वहां रुके हैं और घर का ऐसा पवित्र वातावरण है मानसी का पाठ जैसे बच्चे यद्यपि भारत के बाहर पढ़ते हैं लेकिन बढ़िया गा बजा करके सुंदर श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ हर एकादशी को जागरण बहुत ए, मने सत्संग का एक परिवार पर कैसा प्रभाव होता है उसका प्रमाण यह परिवार तो कब उपलब्ध हो जाएगी हम लोग पीछे हाँ तो मलुक पीठ के कार्यालय से जो लोग लेना चाहेंगे वो इस आ, क्या कहते उसको क्या कहा आपने पेन ड्राइव इस पेन ड्राइव को आप प्राप्त कर सकेंगे और वीडियो वाली भी है उसकी सेवा संभवतः इकहत्तर सौ रूपये इकहत्तर उसकी सेवा है तो चाहे ऑडियो चाहे वीडियो जो आपकी सुविधा हो लेकिन ये अवश्य ही है, है और अत्यंत तो उपादेय है श्री वृन्दावन बिहारी आज श्री यमुना जी ने हम सब पर बड़ी कृपा की एकदम निकट तक यमुना जी आ गई है और हो सकता है कि ऐसी कृपा भी हो जाए कि कल सवेरे हम लोग यहीं गली में ही स्नान कर लें <laughs> हम सवेरे परिक्रमा जाते थे तो लोगों ने कहा कि संदेश ऐसा आ रहा था कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो जाना आना ठीक नहीं है बीच में पुलिस भी रोक रही थी इसलिए आज यात्रा भी स्थगित रखी गई हमारे पुरानी गौशाला में जो भजनानंदी संत रह रहे हैं वो सब सवेरे से भूखे प्यासे थे वहां इतना इतना जल हो गया तो अभी हम नौका से गए थे वहां संतों को हनुमान जी को भोग लगा के आए संतों को प्रसाद प्रदान करके आए संत बड़े प्रसन्न थे यमुना जी ने कृपा किये तो गौशाला में कभी नौका से नहीं घूमे है? तो गौशाला में यमुना जी ने नौका विहार करा दिया वहां से लौट के आए फिर पुनः स्नान करके आप लोगों के बीच उपस्थित हैं जो लोग आगंतुक बाहर से पधारे हैं यमुना जी में साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है यमुना जी लेकिन उनकी मर्यादा रखते हुए सावधानी से ही इस समय स्नान करें केसी घाट पर भी जो नित्य स्नान करने वाले हैं उनको रोका जा रहा है और श्री यमुना जी के जल में आचमन प्रणाम सब सच्चिदानंदमयी है यमुना जी इसलिए जहाँ भी यमुना जी का जल है वहाँ उनको वंदन प्रणाम किया जा सकता है लेकिन थोड़ी सावधानी पूर्वक ये हमारा निवेदन है अब हम मंगलाचरण करते हैं और जितनी देर आपको अनुकूलता हो उतनी देर आप कुछ कहना चाहेंगे चंद्रय नम वर्ण प्रसंग रमप मंगलाना चर्ता वंदे वाणी श्री विनायक्री गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान वी श्वर, नान्याभुपते हृदस्मदी सत्यम बदा च भान पिला प्रभुकुंदव निर्भरा मे काोषि कुर अतुल हेम शैला भजे तनुजबन प्रशान ज्ञाना मग्रृगण्य सकलगुण निधान वनराणाम रघुपति प्रियक्त बात जात रा अरथ जल बीस समा कही न भिन्न बंदों सीता राम पद दिन परम प्रियन बंदों तुलसी के चरण जिनकी जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्तहार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद वंदने किए नाशें गुरु पद कन्न कृपा सिंह नर रूप महाभो समातु वचन रविकरण कर श्री राम जय राम जय जय राज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की यज्ञेश्वरी जगजननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी श्री रामचरित जी की श्रद्धे श्री शास्त्री जी महाराज जी सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई नि कहाँ तक हो गया चालीस आज थोड़ा विलंब हो गया लेकिन क्रम कर लेते हैं पहले मूल कथा थोड़ी देर हो जाती है हनुमान जी को सुनाते हैं पांच दोहा और उसके बाद फिर जो क्रम कथा का चल रहा उसको लेते ले। हैं बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधु पर बारी स्वयंबर कथा सुहाई सरित सुहाई नदी नाम पक स्वस्थ अनेका केवट कुशल कुशरविका सुनि अनुक समान भोर घर घानी घाट सुबै राम भर सही सुख सुखती मन सुन दी राम तिल कर मंगल राजा पर समन अमित उत्पाप सब भरत चरित जप जाग कल अघ खल अव गुण कथन जलमल बगता कीरत शरत चहूर गुरू समय सुहावनि पावन पूरी हिम हिम शैल सुसा जाओ शिशिर सिफज प्रभु जनम साओ वरणवरा दिवा पंथ कथा बरसा था सब पवन वर्षा घोरारी तुम मंगलारी राज सुख हिनय बनाई विषज सुखोई सरल सुहाई सतीरो में दा सुन अमर सदा ए अब लोग बोलने मिलने प्रीति परस पर भायप भली चहु बंधुकी जल माधुरी सु आरती आरती विनय दीता हो लघुताली पन होलिली आर किया कलुष बलाव तो हो सक मन अनहाय सुमिर भवानी कह करवि कथा सुना अव रघुपति पद पंकुरी पायु प्रसाद कहां जुबल मुनि बरिय करो विमिलन सुभग संभा baredwa ब्रह्म निरूपण भरम विधि बर नहीं सत्व विभाग कहीं भगती भगवंत के संयुत ज्ञान विराट कार भर कहें अच् नीति प्रभु श्रुति पूरा न मुनिगाई निमल जी याज्ञवल्क जी के दीक्षित शिष्य हैं क्या शिष्य तो नहीं है श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं भरद्वाजी वाल्मीकि में है अकर्दम दम इदम तीर्थम भरद्वाज निशा मय वत्त भरद्वाज इदम तीर्थम ये तमसा का जो तीर्थ है जल है यहाँ कीचड़ नहीं है रज है न्यस्ताम कलशम तात दीयतां बलकलम मेरा बलकल ले आओ और जल कलश को यहीं पधरा दो तो वे शिष्य तो महर्षि वाल्मीकि के हैं लेकिन यहां याज्ञवल्प जी की गुरू रूप में स्तुति कर रहे हैं इसका आशय यही है कि वस्तुतः जहां से भी भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त हो जाए जिज्ञासु को वहां उसे गुरूतत्व को स्वीकार करके समादर करना चाहिए प्रश्नोत्तरी में श्री आदिशंकर जी ने गुरू जी की बड़ी अच्छी परिभाषा दी कोवा गुरु को वा गुरु उत्तर है यो ही हितोपदेशता यो ही हितोपदेशता सैव गुरु इसलिए पुराण वक्ता के प्रति ही गुरुबुद्धि रखकर श्रवण करना चाहिए ऐसा शास्त्र का निर्देश हो सूत जी के कोई मंत्र दीक्षित शिष्य नहीं है शवन का पर गुरु रूप में ही उनका स्तवन करते है और हमारे यहाँ वृंदावन में तो एक बहुत बड़े वृश्विक आचार्य चरण हुए जिन्हें विशाखा सखी का स्वरूप माना जाता है श्री हरिराम व्यास जी महाराज जिनके संबंध में उनके चरित्र में ऐसी प्रसिद्धि है कि वे अपने समय के प्रकांड विद्वान थे इतने बड़े विद्वान थे कि उनके विद्वान मित्रों ने उनको सलाह दी कि पूरे देश में दिग्विजय कहां तक करेंगे आप काशी में यदि आप दिग्विजय कर लें और काशी से प्रमाण पत्र हो जाएगा तो सारे भारत की दिग्विजय आपकी मान ली जाएगी पहले तो यत्र तत्र उन्होंने शास्त्रार्थ किए अंत में काशी चले और विश्वनाथ की कृपा हो गई और विश्वनाथ की कृपा से फिर उनको वृंदावस मिला चरित्र आप सबने सुना काशी के विद्वान भी बड़े भयभीत थे कि यह इतना अद्भुत वैदुष्य संपन्न महापुरुष है कि मैने सम विषयों के पंडित हैं अब एक जो प्रत्येक विषय का पंडित है वो एक में कहीं कुछ न्यूनता देखी तो दूसरे से करके दबा देगा अलग अलग होते हैं कोई न्याय का है कोई व्याकरण का है कोई वेदांत का है कोई पूर्व मानता का है लेकिन ये तो सर्वशास्त्र निष्णात हैं और काशी के विद्वानों ने ही पूर्व काल में उन्हें व्यासोपाधि से अलंकृत किया वे व्यास ब्राह्मण नहीं थे वे शुक्ल थे पंडित श्री हरिम जी शुक्ल ये नाम था उनका पर काशी के विद्वानों ने उनका सम्मान करके व्यास पद से अलंकृत किया कि वेद व्यास जी के बाद सनातन धर्म के विषयों का इतना प्रकांड पंडित दूसरा कोई नहीं तुम्हे ही हो ऐसा कहकर उनको सम्मानित किया था विश्वनाथ जी वृद्ध संत के रूप में पहुंच गए और विश्वनाथ जी ने कहा पंडित जी आप बड़े भारी विद्वान हैं इसमें आपकी चर्चा काशी की गली गली में चल रही है क्योंकि बैलगाड़ियों में पोथी लग के गई थी भाई प्रमाण के लिए ग्रंथ उद्धृत करना ग्रंथ को प्रस्तुत करना पड़ेगा प्रमाण उद्धत करना पड़ेगा तो बड़ा धोता बड़ा पोता पंडिता पगड़ा बड़ा बड़ा तानझान था इनका तो बोले हम भी बिना पढ़े लिखे साधु हैं, बहुत लंबे समय से काशी में रहकर का राम राम कर रहे हैं और कुछ नहीं जानते शंकर जी कौन से स्कूल में पढ़ने गए तो हम केवल राम राम करते हैं पर हमको भी लगता है कि कुछ पढ़ लिख लेते तो बहुत अच्छा होता तो हम कुछ आपसे प्रश्न करने हैं जिज्ञासा लेकर हाँ बोलिए महाराज बोलिए क्या बात है बोले विद्या का फल क्या है बोले विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति वाह बहुत अच्छी बात है तो विवेक का स्वरूप क्या है बोले बुद्धि में सत असत का सर्वथा निर्णय हो जाना और असत का त्याग करके सत में स्थित हो जाना यही विवेक है तो भोले बाबा ने तीसरा प्रश्न किया कि सत असत क्या है और अंत में होते होते भोले बाबा ने कहा कि क्या आपकी सत्स्वरूप में प्रतिष्ठा हुई है ये मान बड़ाई धन वैभव ये सब असत पदार्थ हैं और इन्हीं के संग्रह में आप लग रहे हैं हमारे यहां संतों में तो प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा कहा जाता है शुक्री विष्ठा मैंने विष्ठा की विष्टा है विष्ता की विस्तः है आप इस काम में पड़े हुए, हुए। तो इससे ऐसे हम बिना पढ़े लिखे साधु ठीक हैं कम से कम राम राम तो करते हैं किसी ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करके उसका तिरस्कार तो नहीं करते हमने तो सुना है कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण के बदके समान पाप है तो आप विद्वान हो आप खुद विचार करो आपने कितने ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं किया होगा शरीर संसार असत है उनसे तो आप पूरे ऊपर उठे नहीं अब उसी में बैठे हो विजयी होते तो प्रसन्नता होती कि नहीं बोला होती है अब किसी बात में मान लो कमजोर पड़ गए तो दुख होता है कि ना होता है कहां शरीर से ऊपर उठे समझ गए कि ये संत कोई सामान्य नहीं है चरणों में पड़ गए बोले भगवान आप मेरे प्रबोध के लिए पधारे हैं आप कौन है भगवान शिव प्रगट हो गए अरे बोले तुम विशाखा जी के स्वरूप हो जहां तक ये नाटक था हो गया आप वृंदावन जाओ वहीं श्री जी का गुणगान करो और फिर ब्यास आप कहेंगे कि आप जो बात कहेंगे वो सीधे सीधे कह दो इतनी लंबी चोरी धूम का क्यों बना रहे इसलिए बना रहे हैं कि ब्यास जी की उस साखी के प्रति आपकी महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाए जो हम कहने जा रहे हैं किसी अनपढ़ गवार की बात नहीं है जो अपने काल के इतने बड़े विद्वान थे वे अपनी वाणी में कह रहे हैं इतनी बढ़िया साखी आप लोग कंठस्थ कर लीजिए इससे बड़ा लाभ होगा कि आपको गुरुतत्व का सर्वत्र दर्शन होने लग जाएगा, हाँ हाँ आदि मध्य अरु अंत में आदि मध्य अरु अंत में यह की दस्यी संत सवे गुरुदेव व्यास ही यह पड़ती कहते व्यास को तो ये विश्वास है कि जितने संत हैं उनमें गुरु तत्व ही प्रकट है संत सब है गुरुदेव हैं व्यास ही पर कई साक्षी तो इतनी प्यारी हैं शास्त्री जी एक साक्षी में वो कह रहे हैं ठाकुर जी से थोड़ी प्रीति कि आप ऐसा लगे कि आप हमसे बहुत भारी मान कर गए हो इसलिए आप हमको अपना मंगल में दर्शन देकर कृतार्थ नहीं कर रहे हो विरह सागर में बार बार डुबो रहे हो तो मैं बहुत विचार करता हूं कि क्या हमसे अपराध ऐसा बना कितने गंभीर मान का प्रयोजन किया है और तो कोई बात समझ में नहीं आई ये बात समझ में आई कि हमारे पुरखा भ्रभु जी थे उन्होंने आपके वक्षस्थल में पादप प्रहार किया था आप सीलवान हो कुछ बोले तो नहीं पर गांठ बांधली के ब्राह्मण होते थे लगता इसी दोष के कारण हमारे पूर्वज भ्रभुजी के दोष का स्मरण करके आप हमसे दूसरे गए तो अब अपना मान छोड़ दो एक उपाय है, क्या उपाय बोले हमारे पुरखा भ्रभुजी ने एक चरण मारा आप दोनों चरण हमारे वक्श पर पधरा <laughs> व्यास दास से पति सो क्या रस हरे सरेश क्या दैनी व्यास दास से पति पिसो भ्रभु को पलटो तो लेन मारो उर्क पद तुम दो पद दे मारो एक पद तुम दो पद दे। तो, तो, हो विमल विवेक गुरुशन किए दुराव इसलिए गुरुशन का अर्थ है अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो भी सत पुरुष हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य में जो हमसे बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं और सच्ची बात यह है कि वैष्णव की दृष्टि होना चाहिए कि इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे अपकृष्ट यदि कोई है तो यह दीन दीनहीन है और सब उत्कृष्ट ही हैं हमसे और ऐसा सोच ले कि सब भगवत प्राप्त है हम ही अभागे हैं तो और बढ़िया भाव बन जाएगा ऐसी भावना तो यह संवाद वर्णन किया गया तो हमें संतों से गुरुजनों से दुराव नहीं करना चाहिए बोलो भक्तवत् भगवान की अब जिन चौपाइयों का स्मरण हमको करना है उनका यथा मति यथा समय हम स्मरण कर रहे हैं प्रस्थान करना उपाय तो आपको स्मरण में होगी स्वाद तो समा के कमठ शेष समर बसुधा के जन मन मंजू कंज मधुकर से जीह जसोमति, हरि धर से यहां तक की चर्चा हो चुकी अब आगे बोल रहे हैं गोस्वामी जी समुझत सरिस नाम अरुणानी प्रीति परस पर प्रभु अनुदानी नाम रूप द्वी ईश उपाधि अक अनादि सुसाधि साधि को बड़ छोट कहत सुनी गुण भेद समझियधु देशय रूप नाम आदि ना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम भी जान कर तल गतना चान सुमरिय नाम रूप बिलुदे आवत हृदय स्नेह नाम रूप गति अकथ कहानी समझत सुखद न परत बखानी गुण सगुन में बीच नाम सुसाति उभय प्रभु धक चतुर दुभा आज, आज इन पंक्तियों का भाव भगवत प्रेरणा से हम निवेदन करने जा रहे हैं देखो संसार में नाम और नामी में भेद ही रहता है नाम भिन्न है और नाम ही उससे भिन्न है होता ही यह व्यवहार से है, है बात लेकिन लोक का प्रत्येक उदाहरण अध्यात्म में परमार्थ में घटित हुए ये शक्य नहीं ये संभव नहीं गण ने हाल तापात पैसो भी तापहत तत्ताप तंडुलर भर कहकर एक उदाहरण देकर के और महान तत्वविद वरिष्ठ श्री जड़भरत जी को समझाने की कोशिश की है अरे महाराज आप कहते हो कि हमको कोई इसका देह धर्म का प्रभाव नहीं है तो हमारी तो समझे भी नहीं आता कि कैसे संभव हो सकता है, है? चूल्हा चेताया बटलोई रखी जल उसमें छोड़ा और अग्नि चैतन्य किया अग्नि लगी बटलोई में और बटलोई गरम हुई तो उसमें रखा हुआ जल गरम हो गया और तंडुल गर्भरन भी उसमें पड़ा हुआ चावल परिपक्व हो गया हम तो यही समझते हैं कि देह बटलोई जैसा है अरे बोले महामूर्ख अकोविदा कोविद वाद वादान वस्ते थो नातिविदाम वरिष्ठा तू मूर्खों की सभा में इन तर्कों को देगा तो लोग ताली बजाएंगे वाह वाह करेंगे लेकिन ज्ञानियों की सभा में तुझे ऐसी बातें तेरे मुख से सुन करके तुझे मूर्ख ही समझा जाएगा देखो संसार में नाम नामी भिन्न है किंतु भगवान और भगवान के नाम की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी ही है केवल नाम नामी नहीं धाम धामी नाम नामी रूप लीला इस सब में अभेद है वशिष्ठ संगीता का श्लोक है रामस्य नाम रूप लीला धाम परात्परम एक ततुष्ट नित्यम सच्चिदानंदम्ययम अथवा सच्चिदानंद विग्रह भी कहीं पाठ आता है भगवान का नाम भगवान का रूप भगवान की लीला और भगवान का धाम ये चतुष्ट नित्य है और सच्चिदानंद विग्रह है महाराज जी हम आपको क्या कहें भगवान के मंगलमय रूप को जो माइक बतलाते हैं श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है वे नारकीय प्राणी हैं जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को मायाकृत मानते हैं या माया से युक्त मानते हैं हम कोई खींचतान या किसी को तिरस्कृत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए अरे हम नहीं कर रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नरक भाव से नरक के अधिकारी विरसत प्रसंग तो इसलिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप वो माइक नहीं आप लोग कहेंगे भगवान को निराकार क्यों कहते हैं निराकार का अर्थ है जैसे पंचभूत और सप्तातु विनिर्मित हम लोगों का देह है इस प्रकार से भगवान का देह पंचभूत और सप्तातु विनिर्मित नहीं है वे पूरे के पूरे सच्चिदानंद घन ही हैं तो अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप होने के कारण उनको निराकार कहा जाता है और साकार क्यों कहा जाता है कोई सच्चिदानंदक स्वरूप को होने से उनको साकार कहा जाता है वाह वाह बहुत अच्छी विपत्ति शास्त्री जी करें निराकार माने निर्गता आकारा यस्मा जिनसे सारे आकार प्रकट रहे हैं वो निराकार सारे नाम रूप का व्याकरण उनसे ही प्रकट है सब कुछ उनसे प्रकट है ऐसे भगवान आह क्या कहना तो भगवान के नाम में भगवान के रूप में भगवान की लीला में इसलिए भगवान की लीला को नित्य लीला कहते हैं नित्य शब्द ही निरर्थक हो जाएगा यदि भगवान की लीला उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली होगी तो नित्य शब्द का प्रयोग ही निरर्थक हो जाएगा इसलिए श्रीमद भागवतोक्त स्कंद पुराणोक्त महात्म में महर्षि शांडिल्य ने भगवान की लीला के दो भेद बताए हैं लीलेवम द्विविधा प्रोक्ता दो प्रकार की लीला है एक वास्तवी और एक व्यावहारी की वास्तवी लीला ही नित्य विहार या नित्य लीला से अभिहित किया है हमारे पूर्वाचार्यों ने रसिकों ने महापुरुषों ने तो भगवान की लीला में विक्षेप नहीं भगवान की लीला भी नित्य है भगवान के नाम भी नित्य है और भगवान का धाम भी नित्य है और भगवान का स्वरूप भी नित्य है हमने स्वयं पुराणों में पढ़ा है कि भगवान के जितने अवतार स्वरूप हैं उनके पृथक पृथक नित्य लोक हैं और उन उन लोकों में भगवान के वे स्वरूप अपने परिपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं इसका मतलब है उसमें युग और काल का विक्षेप नहीं है वो लोक भी नित्य है और उन लोगों में प्रतिष्ठित भगवान के स्वरूप ही नित्य हैं। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है ऐसा अपने मन में अनुभव करना चाहिए संसार क्या है संसार क्या है नाम रूप ही संसार है संसार माने क्या है नाम रूप हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमारी जी बहुत अच्छी बात कहते थे महाराज जी कहते हैं कि नाम रूपात्मक जो जगत है उसका सर्वथा तिर भाव हो और भगवत भाव की प्रतिष्ठा हो इसका सरलोपाय क्या है तो महाराज जी कहते हैं भगवत नाम और भगवत रूप का आश्रय लेना जैसे विष की दवा विष ही है पर ये तो विष नहीं है तो परम अमृत है नामामृत रूपामृत इसका आश्रय लेगा तो जगत के जो नाशवान नाम रूप है उनका विलय हो जाएगा और भगवान नाम भगवद रूप में स्थिति हो जाएगी प्रहलाद जी इसका प्रमाण है प्रहलाद जी की भगवान नाम भगवद रूप में ऐसी स्थिति हो गई कि वे जिधर दृष्टि डालते हैं उधर उन्हें अपने आराध्य का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है विश्व में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है अग्नि में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है जल में भगवान का स्वरूप पर्वत में सर्वत्र भगवान का स्वरूप उन्हें अनुभव में आता है तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान में ही यह वैशिष्ट है कि नाम और नामी में भेद नहीं है नाम और नामी दोनों एक स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं बोले दोनों एक है तो सही पर इन एक में यदि कोई कहे कि इनमें अति विशिष्ट कौन सा है नाम है कि नामी है तो तुलसीदास कह रहे हैं कि यद्यपि नाम नामी में भेद नहीं है लेकिन हमसे कोई पूछे कि इन दोवन में श्रेष्ठ कौन सा है हम तो नाम को ही श्रेष्ठ बतावेंगे अरे नाम को श्रेष्ठ क्यों बताएंगे बोले इसलिए क्योंकि जो अग्रेचर होता है अग्रगामी होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है और अनुगामी ऐसे सीधे साधे शब्द में बोलो जो आगे चले सो गुरु और जो पीछे पीछे चले सो चेला तो ये विनोद की बात है कि यदि इस प्रकार से देखो तो नाम तो गुरु है और रूप उसका चेला है बोलो भक्त वत्सल भगवान की नाम के पीछे पीछे रूप चलता है।, है क्या नाम के पीछे पीछे रूप चलता है इसलिए प्रीति परस्पर नाम और रूप में दोनों में कितनी प्रीति है बोले सेवक और स्वामी के जैसी प्रीति है जैसे अति उदार चक्र चूडामणि भत्सल स्वामी हो और अत्यंत निष्काम जिसमें तनमन प्राण देहेन्द्री आदि सब कुछ अपने स्वामी के चरणों में निवेदित कर दिया हो ऐसा कोई निष्काम सेवक हो जिसको प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु आप तो निरपेक्ष स्वामी हैं और हम आपके निष्काम सेवक हैं यही संबंध बना रहने दीजिए ये ग्राहक और व्यापारी वाला संबंध स्थापित मत कीजिए प्रहलाद जी ने कह दिया कहते इसी प्रकार से नाम और नामी में संबंध है प्रीति पर प्रभु अनुगामी स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के तृतीय आचार्य श्री गुरुदेव जी जिनको जिनका नाम श्री स्वामी बिहारीन देव जी है और अत्यंत आदर पूर्वक स्वामी जी की परंपरा में हम सब वैष्णव उनको गुरुदेव जी कहते हैं उनका एक भाव बड़ा प्यारा है इससे मिलता हुआ वो कहते हैं नाम वाणी जहा श्याम श्यामा कहा नाम वाणी जहा श्याम श्यामा नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट नाम वाणी निकट श्याम श्यामा नाम वाणी जहा श्याम श्यामा नाम वाणी जहा श्याम श्याम नाम रहेगा तो नामी कहीं जाएगा नहीं भैया जी से पूछो तो तुरंत बता देंगे कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में दो कहा जाएगी तो क्या कह रही है, है, है, है। श्यामाजू आपके हाथ में डोर है डोर क्या है नाम ही डोर है और नाम ही क्या है वो पतंग है तो कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर हे श्यामाजू आपके पास कृष्ण नाम की डोर है ठाकुर जी आपसे दूर जा नहीं सकते गोस्वामी जी कहते हैं जैसे स्वामी उत्तम उदार स्वामी और समर्पित सेवक का जैसा परस्पर प्रीत संबंध होता है ऐसा ही नाम नामी का संबंध है और महाराज जी कहते भैया उपाधि मायाकृत होती है उपाधि जो होती है वो मायाकृत होती है और परमात्मा वस्तुतः वस्तुता सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है इसलिए परमात्मा का नाम और परमात्मा का स्वरूप भी उपाधि नहीं मानना ये प्रकृति और जीव का नहीं है ये साक्षात प्रकृति और जीव दोनों के जो नियामक हैं प्रकृति और जीव दोनों जिनके द्वारा नियम में है उन भगवान का नाम और उन भगवान का रूप इसे माईक उपाधि नहीं मानना चाहिए ये गोस्वामी जी ये मायाकृत नहीं है तब कैसे होले बोले अकथ अकथ माने अनिर्वचनीय है और अनादि मायाकृत उपाधि अनादि नहीं हो सकती जिसका अंत होता है वो अनादि कैसे होगा जो अनादि होगा वो अनंत भी होगा और जो शांत है वो सादी होगा अनादि कैसे होगा तो इसलिए अकथ है अनादि है और कहते हैं वस्तुतः यह तत्व सधी हुई बुद्धि में आता है अथवा ये कहें कि सती बुद्धि में ये तत्व समझ में आता है असती बुद्धि और सती बुद्धि असती बुद्धि क्या है जो लौकिक पारलौकिक नाम रूप में लगी भई है रूप रसगंध शब्द स्पर्श में लगी हुई है उनकी ओर आकृष्ट है वह बुद्धि असती है उल्टा है और जो बुद्धि अपने एकमात्र प्राण जीवन धन के रूप में श्री ठाकुर जी को अंगीकार कर चुकी है जो भगवान में एकमात्र भगवान में लगी हुई बुद्धि है वो सती बुद्धि सतीम मतिम यक्षती वासुदेव और तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनकी सती बुद्धि है सधी हुई बुद्धि है जो भगवान को छोड़कर स्वप्न में कहीं जाती ही नहीं है यह तत्व उन्हीं की समझ में आता है इससे स्पष्ट हो गया कि जिसकी जिसकी बुद्धि में ये नाम महिमा की बात समझ में नहीं आई उसकी सधी हुई बुद्धि नहीं है बिगड़ी हुई बुद्धि है और बिगड़ी हुई बुद्धि वालों की बात सुनोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे एक बात कह दें आपको फिर आगे बढ़ें हमारे मोहल्ले में ही एक स्थान है निम्बार्क संप्रदाय का कंगाल दास जी की कुंज पुराना स्थान है उस परंपरा के एक संत हुए श्री चतुर्दासी महाराज बहुत अच्छे सिद्ध संत थे मुरैना क्षेत्र के थे वो और वहीं रहे वहां उनका स्थान भी है चतुर्दास जी की कुंज है उनका स्थान है श्री निम्बार्क संप्रदाय से भी दीक्षित थे और श्री राम नाम के अनन्न्य उपासक थे उनके गुरुदेव का नाम था श्री हनुमान दास जी मान तो गुरु ने पहले मंत्र नहीं लिया था उन्होंने ऐसी राम राम करते करते सिद्ध हो गए भगवत दर्शन भी हो गया हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया ऐसा हमें सुना है कि एक अरब राम नाम उन्होंने लिया था तब बाहर आए वो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा थोड़ी बहुत रामचरित मानस लेते कितने पढ़े लिखे थे ब्राह्मण कुल का जन्म था बाकी अक्षर मिला मिला के बाँच लेते इतने पढ़े थे ज्यादा पढ़े नहीं थे राम राम करने में लग गए उसी से काम हो गया। तो साधु ने कहा बाबा तुम सिद्ध तो है गए नगरा डोले का गुरु तो बना लो तो श्री हनुमान दास जी से दीक्षा ली और तो उन्होंने अशर दसाक्षर गोपाल मंत्र दिया तो घबरा गए बोले महाराज जीव को राम नाम जब का इतना अभ्यास हो गया है अब दूसरा शब्द ही नहीं निकलता मैं क्या करूं मैं इतना बड़ा मंत्र कैसे तो याद करूंगा और कैसे जपूंगा गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए बोले कोई बात नहीं दो चार बार भी बोल लिया करो तुम्हारा नियम हम कर लिया करेंगे तुम्हारा जो माला फेरने का जितना नियम है हम कर लेंगे कोई चिंता मत करो अब बोले संतो प्रसन्न रहो भेड़ बकरी चराने वाले को भी चतुर्दास बोल देते भैया का बातें कर रहो राम राम की करे इतनी उनकी वाणी से किसी भेड़ चराने वाले को भी उपदेश प्राप्त हो जाता था तो भेड़ चराने वाला लाख लाख दो दो लाख नाम जप लेता था उन्होंने अपने समय में अनपढ़ लोगों के हजारा माला लटकवा दी गले में ऐसे महापुरुष थे बोला सत्य घटना सुना रहे हैं आपको मुरैना में एक सभा हो रही थी कोई बहुत प्रकांड विद्वान सन्यासी महापुरुष पधारे थे वेदांत विषय पर प्रवचन उनका हो रहा था और लोगों ने एक प्रतिष्ठित संत है इस भाव से चतुर्दास को सभा में आग्रह किया बड़ा विनम्र स्वभाव था नीचे ही बैठ गए श्रोताओं के बीच में और वहां उन्होंने देखा बाबा जी की माला चल रही है उनके तमाम लोग सब माला हजारा लिए तो उनका माता ढनक गया महात्मा का उनको तो तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि समझाना था तो उन्होंने यहीं से कहना शुरू किया ए क्या झाल मजीरा कूटना हरे रामा हरे कृष्णा ये क्या है कुछ नहीं ये प्राइमरी साधन है जो लोग समझते नहीं उनके लिए कि चलो ऐसा करो किसी तरह से लगे तो सही अरे तुम किसको पाना चाहते तुम वही हो ऐसी सब बात कहने लगे गए और एक कीर्तन करने से माला फेरने से कुछ नहीं होगा राम राम करने से कुछ नहीं होगा इतना सुनते ही चतुर्दास जी महाराज ने हम हंकार किया अब गुस्सा तो उनको कभी किसी ने देखा ही नहीं था इतनी जोर की गर्जना की उन्होंने दुबले पतले शरीर के थे एक छलांग लगा के मंच पर चढ़ गए और वक्ता महानुभाव को ऊपर से धड़ाम से पटक दिया जैसे ऊंचे मंच पर बैठे हुए कंस को भगवान श्री कृष्ण ने पछाड़ दिया ऐसे ही उठाकर उसको धड़ाम से पटक दिया और छाती पे घोटू धर के और घूसा पर घूसा देते हुए एकदम आवेश में ये में धल्ले राम नाम ये में धल्ले राम नाम ये में धल्ले, धल्ले राम नाम लोगों ने सोचे तो मर जाएंगे लोग उनको पकड़ा पकड़ते ही वो मूर्छित हो गए बेहोश हो गए नाम की उपेक्षा वे सह न सके घंटों बेहोश हो गए लेकिन धन्य था उस महान भाव का सौभाग्य जिनके ऊपर नाम जापक की ऐसी कृपा हुई उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोले हमने जीवन भर पढ़ा लिखा पर जो आपने पढ़ा दिया अब उससे हमारा आँख खुल गई है अब हम जीवन में कथा प्रवचन न करके केवल राम राम ही करेंगे इसी से सब कुछ होगा और हमने सुना है संतों के द्वारा कि वो गए तो फिर लौट के समाज में नहीं आए इसका मतलब है कि भगवान नाम का अपूर्व महात्म्य कोई बहुत अधिक पोथी पत्रा पढ़ ले तो समझ में आ जाए ये संभव नहीं है ये संतों की कृपा से ही समझ में आता है तो नाम रूप दीख उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधी और कह भी रहे हैं और फिर यह भी कह रहे हैं कि नाम और नामी में जब एक रूपता ही है तत्वता एक ही है तो इनमें एक को उत्कृष्ट कहना और एक को अपकृष्ट कहना एक को बड़ा बता देना और एक को छोटा बता देना लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है देखो भाई हम बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं हम बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं ये निर्णय हम आप पर छोड़ रहे हैं हम तो केवल बताएंगे कि ये नाम है और ये नामी है अब आपको जो समझ में आवे तो करो बोलो भक्त वत्सल भगवान की कितनी बढ़िया जुक्ति है को बड़ छोट कहसे अपराध हो हम कहेंगे तो कितनी बड़ी बात छोटे मुँह से कहना अपराध हो जाएगा सुनी गुण भेद समुझी यही साध गुण और भेद के आधार पर सुधी जन साधुजन वैष्णवजन रसिक जन अपने आप समझ लेंगे हमको उसमें बड़े छोटा स्पष्ट करके बताने की आवश्यकता नहीं है बोले भाई फिर कुछ बताओ तो सही बोले हम बताते हैं क्या देखिए रूप नाम आदिना रूप ज्ञान नहीं नाम भीना रूप का ज्ञान नाम के अधीन है पहले नाम तो पता चले और नाम का निश्चय हो कि इसका यह नाम है तो रूप का निश्चय हो जाएगा रूप हमारे सामने उपस्थित है पर उसका नाम हम नहीं अनुभव करते हैं तो रूप देख करके नाम के ज्ञान का बोध न होने से और रूप देख करके भी हो सकता है हम अन्यथा भाव अपने मन में धारण करने एक छोटी सी घटना सुना देते हैं उससे आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगी गांव में शास्त्री जी अब तो जमाना बदल गया गांव में बढ़िया बढ़िया मिठाई बनने लग नहीं पहले बहुत ज्यादा मिठाई नहीं बनती थी गांव में विवाहों में भी ज्यादा मिठाई नहीं बनती थी लड्डू है बर्फी है ये तो बन जाते थे लेकिन ये राजभोग है ना के आइटम है बढ़िया बढ़िया ये सब गांव में लोग नहीं जानते थे अब जान गए हैं लोग सब जगह सब चीज पहुंचने लगी तो एक अपने जीवन की एकदम सच्ची अनुभूति हम सुना रहे हैं अब वो नाम गाम लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन है सच्ची बात जब वृंदावन नहीं आए थे उस समय एक बारात में जाना पड़ा बहुत छोटी अवस्था थी तो उसके पहले कभी छैना वाला रसगुल्ला हमने देखा ही नहीं था लेकिन एक बार शहर में किसी बड़े से हमने जिज्ञासा की कि ये ठेला पर सफेद सफेद क्या बिक रहे हैं तो उन्होंने अरे बहुत गंदी चीज है क्या बोले अंडा है अरे बहुत गंदी चीज है अंडा तो वो एक बुद्धि में कल्पना में था कि सफेद सफेद चीज वही गंदी चीज होती है अब बारात जहां पहुंची वहां वो लोग बड़े मतलब सुशिक्षित सुसंपन्न व्यक्ति थे और लड़की वाले भी मजबूत थे और लड़का जो था वो भी शायद डॉक्टर थे वो इसलिए उसके हिसाब से बरात का सरकार किया गया तो नमकीन और वो छैना वाला रसगुल्ला सफेद सफेद अब बराती टूट पड़े रसूलल्लाह खाने के लिए सर्दी का समय था हमारी बुद्धि में वही कल्पना में था कि ये वो गंदी चीज है अब हमको बमन शुरू हुआ हमारे शरीर के पितामा हमारे निकट थे तबियत बिगड़ने से वो हमारे पास ही रहेगा। अब उनके कपड़े पर ही बमन कर दिया और रोने लगे इस सत्य घटना सुना रहे हैं आपको तो दादा ने कहा कि क्यों क्यों रो रहे हो बारत में तुम्हारे कारण हम बारात में वहां नहीं जा पाए और यहाँ बैठे रह गए तो हमने रोते हुए कहा कि बताओ कहने को तो ब्रामने, ब्रामने, ब्रामने, ब्रामने, सब कहते हम ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हैं ब्राह्मण है यहाँ सब गंदी चीज खा रहे खाए क्या ब्राह्मण है क्या गंदी कौन खा रहा गंदी चीज वो सफेद सफेद खा रहे हैं क्या है सफेद सफेद तो हमने जो सुना था वही हमने बता अरे राम है सुमित्र ये तो रसगुल्ला है लेकिन नहीं हमारा मन वहाँ माना ही नहीं एक विवाह की सत्य घटना है और जब वृंदावन आए तो सबसे पहले मुरारी मोहन कुंज में भंडारा में हम गए मुरारी मोहन कुंज है ना यहाँ केसी घाट पर अपने गौरी संप्रदाय का स्थान है और वहाँ भंडारे में छेना के मिठाई खूब बनती है तो आपने विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले वही गए न्योता खाए हुए वहाँ महाराज बढ़िया छैना निचो निचोड़ के साधु खा रहे और खूब बढ़िया सबसे स्वाद लगा तो हमको खूब है तो रूप उपस्थित था पर नाम का विश्वास न होने से नाम का बोध न होने से उसको देखकर बमन आ गया और अब उसके नाम का ज्ञान और रस का स्वाद का अनुभव होने से उसको देख के मोहड़े में पानी आ जाता है हैं? तो अब इतना अंतर आ गया इसलिए देखी रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम भीना रूप का ज्ञान नाम के बिना संभव नहीं है परम पूज्य श्री संत गोपालचार्य जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे वो कहते थे लोग कहते भगवान की प्राप्ति में नाम की क्या जरूरत है अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती नाम के बिना पालक बथुआ आलू टमाटर गोभी ये साग भाजी नहीं मिलेगी नाम के बिना और कहते हमारे हमारी बात पर भरोसा करके अनुभव करके देख लो दुकान पे जाके खड़े हो जाओ बोले दे दो क्या दे दें बोले दे दो क्या दे दें दे दो तो दुकानदार कहेगा इसको धक्का दे दो संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज की बाणी इसको धक्का दे दो पागल कहां से आ गया अरे नाम बताए बोले साग भाजी आलू बटाका टमाटर बिना नाम के नहीं मिल सकता जब संसार की वस्तु बिना नाम के उच्चारण के नहीं प्राप्त हो सकती तो भगवान का सचिलानंद नाम है नामश्रय के बिना भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बड़ी सरलता से समझाते थे उन्हीं की वाणी में बहुत अच्छा लगता था रूप विशेष नाम बिनु जाने विशेष रूप है लेकिन नाम का बोध नहीं है तो करतल पहचाने रूप हथेली पर है पर नाम का बोध नहीं है तो उसकी पहचान नहीं होती है किंतु रूप को देखा ही नहीं और केवल नाम का आश्रय ले लिया गया तो नाम ही रूप को प्रकट कर देगा शास्त्री जी नाम में ही रूप है नाम में ही लीला है और नाम में ही धाम है रूप लीला धाम तीनों की परिपूर्ण प्रतिष्ठा नाम में कल हमने चर्चा की थी कि नाम का आश्रय न हो तो रूप का आश्रय कल हमने कई उदाहरण दिए थे लीला का आश्रय और नाम के आश्रय के बिना धाम का आश्रय अरे भगवान के दर्शन का फल है स्वरूप की प्राप्ति सूप न खाए कहां भय स्वरूप की प्राप्ति सबरी को हो गई रूप न खाकू नहीं हूँ नाम में रूप की प्रतिष्ठा है और नाम जबते जबते रूप अपने आप प्रकाशित होता है हमको अनुभव में नहीं आता है हम जितनी बार राम नाम उच्चारण करते हैं उतनी बार रघुनाथ जी हमारी जिगुआ से प्रकट होते हैं वैखरी वाणी के साथ ही भगवान सर्वांग सुंदर स्वरूप कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले नील सरोह नील नील नीले नीले श्याम लाजय तन शोभा नरख कोटि कोटि छविक ऐसे भगवान प्रत्येक नामों चरण के साथ प्रकट होते हैं अभी कानक गोस्वामी जी ने जीह जसोमति हरिहल धर से नाम जापक की जिहुआ पर नाम का प्राकत्य होता है नाम ही येुआ जिहुआ जापक की जिहुआ यशोदा बन जाती है और उन यशोदा की गोद में खेलने वाले कृष्ण बलराम ये भगवान के नाम हो जाते हैं अट्ठाईसवीं चतुर्विह के अंत में एक बार कृष्णावतार हुआ इस वर्तमान कल्प में चौबीसवीं चतुर्विह के त्रेता में राम अवतार हुआ पर नाम जापक जितनी बार कृष्ण कहता उतनी बार उसकी जिहवा पर कृष्ण अवतार होता है नाम जापक जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम जी को प्रकट कर देती तो रूप और लीला रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट हो जाएगी नाम के आश्रय से रूप का प्राकट्य रूप के प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य और रूप और लीला ये प्राकृत प्रदेश में प्रकट हो जाए ये संभव नहीं है जिस दिव्य अप्राकृत सचिदानंदमय प्रदेश में प्रकट होते हैं उसी को कहा जाता है भगवान का धाम तो नाम ही धाम को प्रकट कर देता है और नाम ही रूप को प्रकट कर देता है और नाम ही लीला को प्रकट कर देता है ये बात गोस्वामी जी कहना चाहते है सुमरिय नाम रूप नाम महात्म्य भी अनिर्वचनीय है और रूप भी अनिर्वचनीय ही है अनिर्वचनीय क्यों है गोस्वामी जी ने तो बहुत अच्छी बात कही थी बोले तो जो आंख देख रही है ना ठाकुर जी के स्वरूप को वो बिचारी बोल नहीं सकती और जो बोल सकती है जिहवा वो देख नहीं सकती आंख देख रही है वो बोल नहीं सकती और जो हुआ बोल रही है वो देख नहीं सकती तो नाम और रूप दोनों दोनों की गति अकथ है उसको कुछ नहीं कहा जा सकता समूझद सुखद पर कोई नाम रूप का आश्रय ले ले नामाश्रयी और भगवान का मंगलमय स्वरूप जिनके हृदय में समाया हुआ है जैसे श्री सूर्दासी कहते हैं चलत चितबत सुपन सोवत दिवस जाया गत रात चित्र से वह मधुर मुहूर्ति चिन्ह इत उतार मन में रहो जो नामा आशक्त हैं रूपा शक्त हैं कहते हैं वे केवल नाम का आश्रय रूप का आश्रय लेकर ले के उसको मन ही मन समझते हैं समझते हैं पर आप कहो कि हमें समझा दो, बोले समझा नहीं सकते श्री गदागर भट्टी जी कह रहे हैं एक जू मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भो गायव जात सुनो सखी रोधो कही आखी हो श्याम रंग रंगी रंग। और महाराज जी एक विशेष बात कह रहे हैं अंतिम बात कासों कहो कौन पतिया वे कहें तो विश्वास नहीं करेगा तू कहो काौन पतिया वे कौन, कौन करे बकवाद कैसे के कही जात गदाधर भूंगे को गुरुद्वार कैसे के कही जात गदाधर गुड़ सा इसलिए केवल आप नाम रूप का आश्रय लेकर उसका अनुभव करो आप बोल नहीं सकते वो अनुभव कैसा बोले सुखद बहुत सुखद अनुभव कितना सुखद है बताओ बोले कैसे के कही जात गदाधर घूंगे को गुड़ न सके बखानी न ना तो नाम के स्वाद का वखान कर सकते हो न रूप के स्वाद का वखान कर सकते हो वो तो स्वयं ही उसका अनुभव करना चाहिए इसलिए भैया नाम रूप की चर्चा इसलिए सुनाई जा रही है कि नाम में स्वरूप में लग जाओ यही उसका एकमात्र प्रयोजन है और कहते हैं कि विशेष बात तो ये है क्या बहुत से लोग इस झमेले में पड़े रहते हैं कि हमको सगुण से कोई लेना देना नहीं है हमारी अपनी निष्ठा बिगड़ने नहीं चाहिए हमारा धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए और वो अपने धुन के पक्के होते हैं वो कहते हैं कि माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपहित ईश्वर है और अपकृष्ट उपाधि से उपहित जीव है अब एक आग्रह अपने मन में पाल लिया है उसको छोड़ें कैसे वो सोचते हैं कि हमें निर्गुण तत्व का बोध हो जाए कैसे होगा बोले सगुण से बचो तो निर्गुण का बोध हो जाएगा और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते भैया निर्गुण कौन देश को बात कहां रहे भैया हमें न खबर निर्गुण की काहे को हमें निर्गुण को उपदेश कर रहे तुम कहते हो वो निरंजन है हमने आंख में अंजन लगाए काहे के निरंजन हाँ धन्ने गो जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि निर्गुण सगुण से बचना चाहते हैं कि हमें निर्गुण तत्व का बोध हो जाए सगुणवादी निर्गुण से बचना चाहते हैं कि हमको सगुण तत्व का बोध हो जाए कहीं ज्ञान हमारी बुद्धि को ना बिगाड़ दे उनको ये डर रहता है हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रज मंडल की शोभा और वे महान प्रेमी अनुरागी भक्त भी थे और महान ज्ञानी भी थे श्री पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी हमने तो दर्शन भैया जी आपने किए दर्शन नहीं किए पुरानी बात है तो श्री उड़िया बाबा जी के यहाँ विशेष रूप में सत्संग परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य पाद्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का होता था और दो तरह का सत्संग होता था एक समय होता था भागवत का सत्संग जिसमें भगवान की लीलाएं सुनाई जाती थी ज्यादा ज्ञान चर्चा नहीं भगवान की लीला मधुर लीला और एक समय केवल वेदांत विषय गोष्ठी होती थी तो पूज्य उड़िया बाबा का कठोर निर्देश था भैया भगवान के स्वरूप में यदि तुम्हारी प्रीति है नाम में प्रीति है तो वेदांत वाले सत्संग में मत बैठना वृंदावन की परिक्रमा करो नाम जब करो वो ठीक है और वो ज्ञानियों को भी सावधान करते थे बोले भैया तुम कहो कि हमारी तो ये तो कब्जा वाले ठाकुर जी हैं बहुत जल्दी किसी के भी भगत पे कब्जा कर लेते हैं इसलिए तुमको यदि वही परिपक्वता चाहिए तो कुछ दिन वही सुनो बाद में एक का बोध होने से सब का बोध हो जाए फिर भेद नहीं रह जाएगा लेकिन अभी आरंभिक अवस्था में एक दूसरे से बचने की प्रेरणा देते थे श्री उड़िया बाबा तुम भक्त हो तो वेदांत की कथा में ये ज्ञान वाली चर्चा में मत बैठो और तुम्हारा इसमें विशेष आग्रह है तो आप वहां मत बैठो ये कहते थ्री उड़िया लेकिन गोस्वामी जी जो विशेष बात कहना चाह रहे हैं वे कह रहे हैं कि जैसे शास्त्री जी हैं ये किसी इस प्रकार की भाषा में हमसे बात कर रहे हैं जिस भाषा का बोध हमको नहीं है और हम जिस भाषा में आपको उत्तर देंगे मान उस भाषा का बोध आपको भी नहीं है तो हमारा और आपका संवाद कैसे होगा हमारा आपका संवाद ऐसे होगा कि हमारी भाषा को कुंज विहारी भैया जी जानते हैं वो शास्त्री जी की भाषा को भी कुंज विहारी भैया जी जानते हैं इन्होंने कहा कोई बात नहीं हम आप दोनों के बीच में बैठ जाते हैं पहले इन्होंने अपनी बात कही तो हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके आपने हमको सुना दी फिर हमने उसका उत्तर दिया तो हमारी बात को अनुवाद करके इनको बता दी तो दुभाषीय की सहायता से और बोध हो गया परस्पर ठीक इसी प्रकार से सगुण और निर्गुण के बीच में नाम दुभाषीय का काम करता है यदि निर्गुण का बोध करना है तो भी नाम का आश्रय लेना पड़ेगा और सगुण का बोध करना है तो भी नाम का आश्रय लेना पड़ेगा सगुण निर्गुण की संवाद हिंता बिना नाम के बनी रहेगी और सच्ची बात तो ये है अब कह रहे हैं तो कह ही दें नाम का उपदेश निर्गुण है भगवत शरणागति के समय ब्रह्म संबंध के समय नाम उपदेश किया वो निर्गुण है अब उसी नाम का जप करने लगे तो जपते ही श्याम जीव ने मूर्ति दिखाई है जपती ही श्याम जी ने मुहूर्ति दिखाई है जब करने लगे स्वरूप प्रकट हो गया और संत श्री पीपाजी ने बहुत अच्छी बात कही बोले सगुण निर्गुण के झगड़े में मत पड़ो केवल राम राम करो किसी को नीचा किसी को ऊंचा मत बताओ सब क्या करे पीपाजी महाराज की साखी है बोले सगुण वाले कहते हैं कि निर्गुण तो नीम के जैसा कड़वा है और निर्गुण वाले कहते हैं सगुण तो क्या है सब माया की परिधि वाले लोग हैं उसी के नाम रूप के चक्कर में पड़े रहते हैं वो ऐसा कहते हैं लेकिन पीपा जी कह रहे हैं सरगुण मीठो खाड़ निर्गुण निर्गुण कड़ु जो गुरु परसें निर्भय होके आपके गुरुजी जी ने आपकी पात्रता का विचार करके जो मार्ग बता दिया हो उस पर चलो निर्भय होकर उसी रस का आस्वादन करो तो बिना नाम के आश्रय के न तो सगुण का बोध होगा और न ना बिना नामाश्रय के निर्गुण का बोध होगा इसलिए नाम का आश्रय निर्गुण और सगुण के मध्य साक्षी है नाम और दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी और अंत में दुआ है राम नाम मणि मणिदीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भी कर बाहिरा जो सासी ये घृत दीप नहीं है वर्तिका तुलिका वाला दीप नहीं है ये दीप है मणिप्रदीप है ये हु? जीह देहरी द्वार दहली दीपक न्याय होता है दिल्ली पर दीपक रखो तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी, भी प्रकाश जीह क्या है यद्यपि जिहवा के अर्थ में ही जीह शब्द का प्रयोग होता है कई जगह लेकिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज एक बड़ी विलक्षण बात कहते नाम जीह जप जागही जोगी वो अनेक उदाहरण देते थे महाराज जी बोले जिहवा अलग है और जीह अलग है वो कहते है जीह क्या है पूज्य गुरुदेव महाराज जी के शब्द हैं महाराज जी कहते थे जीह माने होता है मध्यमा वाक चार प्रकार की वाणी है परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी खरी ये चार प्रकार की वाणी और महाराज जी वेद में तो लिखा है चवारी वाक् परिमिता पदाता विदुरीय ब्राह्मण मनीषिण गुहा निहिता निंगियंती तुरी मनुष्या वदंती भाष्यकार ने भी इसको धृत किया है इसका अर्थ है चार प्रकार की वाणी है परापश्यंती मध्यमा वैकरी तीन प्रकार की वाणी गुहा में निविष्ट अनुभव में नहीं आती है सूर्यम् बाचो मनुष्या वैखरी वाणी में ही हम सब का व्यवहार चलता है किंतु जो उन भीतर गुहा में छिपी हुई तीनों वाणियों का अनुभव करते हैं त एवं मनीषिण वे ही मनीषी है त एवं ब्राह्मण वे ही ब्राह्मण हैं वे मनीषी है ऐसा उन्होंने कहा है भगवान वेद ने कहा है तो जीह क्या है वो मध्यमा है और मध्यमा का खुलना यही अजपा जप का खुलना है यद्यपि ये रहस्य सभा में कहने योग्य नहीं था लेकिन भगवान की प्रेरणा से यह एकांत की बात जो अनुभव की उस अवस्था तक पहुंचे हुए महापुरुष के अनुभव की बात भगवान की प्रेरणा से हमने आप लोगों के मध्य प्रकाशित की है महाराज जी कहते थे केवल जिह्वा से वैखरी से नाम का अभ्यास करते करते ये मध्यमा वाक खुल जाती है और ये जीह क्या है भीतर एक छोटी जीव होती ना लटकती सी इतनी छोटी होती टेंटुआ में तो महाराज जी कहते थे कि वो जब अजपा खुल जाता तो जीव हमेशा हिलने लग जाती अपने आप हाँ पर अब ये बात भी सबको कहने की नहीं, नहीं तो कोई भी कहेगा हमारा अजपा खुल गया एक आए वो महाराज जी से बोले हमारा अजपा खुल गया तो महाराज ने मुंह खोल फिर ऐसी फटकार लगे भाग्य श्री अयोध्यानाथ भगवान की वाही वाह बड़े अयोध्या जी से महापुरुष पर आए स्टेशन मंदिर अयोध्या जी से आप लोग कहेंगे स्टेशन मंदिर क्यों है महाराज जी स्टेशन मंदिर के महंत जी हैं स्टेशन मंदिर क्यों है तो वो भी सुन लीजिए रामजी का पुष्पक विमान वहां आकर रुका था राम जी के पुष्पक विमान का स्टेशन है तो अयोध्या के लोग उसको स्टेशन मंदिर कहते हैं पुष्पक विमान वहीं उतरा था बोलो भक्त भत्तल भगवान की तो वो जीह तो वैखरी वाणी से नाम जपते जपते जब तो मुंह खोल मने उसकी जिम्बा निरंतर चलेगी अजपा जपे सो जाने भे अजपा जब तो जब वह अजपा खुल जाएगा और अजपा खुलने के बाद मध्यमा वाक खुलती है तो फिर जब भाव समाधि लगती है नाम का रस नाम का स्वाद आने लग जाता है तो भाव समाधि लग जाती है उस भाव समाधि में जो अपने प्रेमास्पद प्रभु से जिस भाषा में वार्तालाप होता है ध्यान की अवस्था में वो पशनती है जो हृदय में प्रतिष्ठित वाणी है और जिस वाक स्वरूप में साधक का सर्वथा विलय हो जाता है वह है परावाक पर ब्रह्म वाक वो भगवत रूप ये चारों एक ही हैं, जो परा है वही हृदय देश में आकर पश्चिमी है वही कंठ प्रदेश में आकर मध्यमा है और वही ओष्ठ मुख तालु आदि के व्याघात से बाहर उत्पन्न होती है तो वही वे है किंतु ये चारों बाणियों के रहस्य केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और प्राप्त किए जा सकते हैं जाने जा सकते हैं तो राम नाम मणि दीप धरू जी देहरी द्वार इससे क्या लाभ होगा तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती बार भीतर दोनों प्रकाश हो जाएगा उत्तरकांड में ज्ञान दीप का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और इतने कष्ट से ज्ञान रूपी दीपक जो उस प्रकरण में आप पढ़ लेना देख लेना इतने कष्ट से ज्ञान दीपक जलाया गया और स्थिति ये बनी कि इंद्रिन सुर ने ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीत सुहाई सदाई आवत देखे विषय व्यारी तुर ही कहीं कपाट उघारी दीपक बुझ गया किया कराया सब गुड़ गोबर हो गया इतने कष्ट से तो दीपक जब पहले गैया लाए दूध काढ़ा ग्वरिया बोला जाने क्या क्या लंबा चोड़ा वर्णन है और उसमें भी ये भय बना रहा निरापद साधन नहीं हुआ तो अंत में उसी प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा राम भगती मणिपुर अब जाए ले, ले, ले। एक वाक्यता करनी पड़ेगी उत्तर कांड में राम नाम भक्ति को मणि कहा जा रहा है भक्ति को तात भक्ति तात आ, क्या है क्या चौपाई बोली बोलो चाहिए भगति मणि उर्वश जाके दुख लव ले राम मणि उर्वश जाके दुख लवलेश सपन उठता के तो भक्ति को मणि कहा और यहाँ राम नाम को मणि कहा तो एक ही लेखक के द्वारा दो जगह दो तरह की बात हो गई तो इसकी एक वाक्यता हमको समझनी पड़ेगी इसका मतलब है राम नाम महामणि ही भक्ति रूपी प्रदीप है नाम ही भक्ति है और नाम ही वह महामणि है जो कभी बुझता नहीं है अब इस बात को हम श्री मलुपदास जी की एक पंक्ति से स्पष्ट करके और आज के प्रवचन का विराम कर देंगे केवल उतना ही अंश बोलेंगे हम पूरा नहीं बोलेंगे आप सोचो कि घबराओ आप पूरा नहीं बोलेंगे हम बस उतना ही बोल करके और समाप्त कर देंगे श्री रावन बिहारी लाल की जय जय श्री रालुकदास जी की एक बारा खड़ी है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो उनकी छठे वर्ष की आयु की रचना है ऐसा सुनने में आता है उनके चरित्र में कि वे पांच वर्ष की अवस्था पूरी हो गई छठे वर्ष में लगे तो उनके पिताजी ने अक्षर ज्ञान के लिए उनको पाठशाला में भेजा तो पाटी पूजन होके उनको बारह खड़ी लिख दी गई और गुरुजी ने कहा अभ्यास करो तो एक एक खर, अक्षर के ऊपर उन्होंने एक एक छंद लिख दिया तो उनके जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्होंने लंबी दंडोद की बोले तो कोई तत्वज्ञानी ज्ञानी संत है इनको हम नहीं पढ़ा सकते इनको तो ले जाओ उनके चरित्र में तो लिखा है कि ओलिया फकीर पढ़े पढ़ाए आते है ओलिया तो फकीर है पढ़े पढ़ाए आए हैं इनको पढ़ने की जरुरत नहीं और वो इतना अद्भुत है केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे केवल राम भजो केवल राम भजो भजो केवल राम भजो भाई अब्दृषि बर कण का सकल श्रमारट जा सदना प्रश्न सकल कर घट जा करे करावे वे आप और गुजार हो करे करावे आप और दू जाने होते संकट दा In the name of God. ना हवा का प्रभाव होगा ना पानी का प्रभाव होगा बस उस बात की पुष्टि कर रहे हैं गा गद्दा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान तिलाई गदगा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान ज्ञान की चिलगी गुरु दई नहीं सिख दै नहीं सुनगा ज्ञान की चिन्ही गुरुदई सिख दैया सुनगा कितना भर से जल गगन सब ना बुताई हाँ कितना बल बुताई और यही है रुई का दीपक घी का दीपक हो जाएगा तो बुझ जाएगा हवा के झोंके से पानी से लेकिन मणि प्रदीप होगा तो कितन वर्षे जल गगन का बहु बुताई और ऐसा राम नाम महामणि ही भक्ति है कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे आदित्य पीला आरोप एक ब्राह्मण आ गया उसको शंकर जी ने पारसमणी दे दी थी कहा था इतने साल रहेगा बाद में तुम्हारे पास से चला जाएगा उसने सोचा चलो किसी महात्मा को देने दे, दान का पुण्य भी मिल जाएगा महात्मा से दीक्षा ले लेंगे तो सनातन गोस्वामी जी के पास है बोले महाराज हमारे पास बहुत दुर्लभ चीज है आप ले लो दीक्षा से तो बोले लेन वाली दीक्षा हमारे यहाँ नहीं होती है अरे शंकर जी ने तुमको भेजा तो ऐसा करो कि पहले जो चीज तुम लाए हो ना उसको जमुना जी में पधरा दो फेंक दो उसको बाद में स्नान करके आओ क्योंकि तुम उसको छूकर अशुद्ध हो गए हो और स्नान करके आया तो उन्होंने भगवान नाम का हरि नाम का उपदेश कर दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बोले बस इससे बड़ी मणि और कोई दूसरी ने अरे बोले महाराज आपने तो बड़ा घाटा कर दिया बताओ कहाँ कितनी दुर्लभ मणि थी कुछ उपयोग कर लेते तो अच्छा होता ना बताओ आपने जमुना जी में हमारी मणि भी आज से तो उठा लाओ जमुना जी में से कहा से लामे महाराज बहुत गहरा जल है उसको विश्वास में उसको लगता था की नाम क्या है मणि मणि तो मणि है तब आपने कहा कि यमुना जी के पुलन की कहीं से भी एक मुट्ठी रज लेके आओ एक मुट्ठी वह व्यक्ति रज लेके आया और कहा इस रज के किसी भी एक कण को लोहे से स्पर्श कराओ स्पर्श कराती सोना हो गया बोले संपूर्ण वृंदावन की भूमि चिंता मणिमयी है पारस मयी है क्या तुम पागल उसमें पड़े हो श्री राधा नाम श्री कृष्ण नाम से बढ़कर कोई महामणि नहीं है अब उस व्यक्ति को बोध हो गया और श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए राम नाम मणि मणिदीप घर जी तुलसी भीतर बाहर जो चाह उ एक सुंदर कुछ पंक्तिया पूज्य शास्त्री जी ने लिखी हैं, उनको भी बोल देते हैं ये जब लगन प्रीति की लागी। ये जब लगन प्रीति की ला दोी बा हर प्रेम सिंधु नंदन प्रेम सिंधु नंदन परि प्रेम सिंधु नंदन